निषद शंकर भाष्य अध्याय दो वल्ली दो मरणोत्तर काल में जीव की गति हंतत इदं प्रवक्षा गुह्य ब्रह्म सनातनम यथा चर्णम प्राप्य भवति गौतम हे गौतम अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुह्य और सनातन ब्रह्म का वर्णन करूंगा तथा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 अभिज्ञानाच्य मरणं प्राप्य यथात्मा भवति यथा तथा संसरतेणु गौतम अहो अब मैं तुम्हें फिर भी इस गुह्य गोपनीय सनातन चिरंतन ब्रह्म के विषय में बतलाऊंगा जिसके ज्ञान से संपूर्ण संसार के निवृत्ति हो जाती है तथा जिसका ज्ञान न होने पर मरण को प्राप्त होने के अनंतर आत्मा जैसा हो जाता है अर्थात वह जिस प्रकार जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है हे गौतम वह सुन योनि मन्य प्रपद्यंते शरीरत्वायदेहीन स्थान मन अनुस्य यथा कर्म यथा श्रुतम अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर धारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त होते हैं और कितने ही स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं योनि योनिद्वार शुक्रबीज समोल्यद्यावत प्रपद्यन्ते प्रपद्य शरीर शरीरग्रहण देहिनो देहवंत योनि स्थावर भावम् भावेत्यंत अने यमा प्राप्यानु प्राप्याय गति यथा कर्म यदि कर्म, कर्म जन्म तद्वसे नेत तथा च चथा याद विज्ञानोार्जिम तदनुपेवर इत्यर्थः यथा प्रज्ञम ही संभवांतरात अन्य कुछ अविद्यावान मूढ़ देहधारी शरीर धारण करने के लिए वीर रूप बीज से संयुक्त होकर योनि योनि द्वार को प्राप्त होते हैं अर्थात किसी योनि में प्रविष्ट हो जाते हैं दूसरे कोई अत्यंत अधम पुरुष मरण को प्राप्त होकर यथा कर्म और यथाश्रुत स्थानु यानी वृक्षादि स्थावर भाव का अनुवर्तन अनुगमन करते हैं तात्पर्य यह कि यथा कर्म यानी जिसका जो कर्म है अथवा इस जन्म में जिसने जैसा कर्म किया है उसके अधीन होकर तथा तो यमाश्रुत यथा श्रुत यानी जिसने जैसा विज्ञान उपार्जित किया है उसके अनुरूप शरीर को ही प्राप्त होते हैं जन्म अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हुआ करते हैं ऐसा एक दूसरी श्रुति से भी यही प्रमाणित होता है यद प्रतिज्ञातम गुहम ब्रह्म बक्षा मिति तथा पहले जो यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे गुह्य ब्रह्म बतलाऊंगा उसे ही बतलाते हैं गुह्य ब्रह्मोपदेश येष सुप्ते सुजागर काम काम पुरषो निर्माण तदेव शुक्रम तद्रह्म तदेवामृत तस्मिन् तस्म्लोका श्रुता सर्वे तदाद्योति कशन एत तत्दि के सो जाने पर जो यह पुरुष अपने इक्षित पदार्थों की रचना करता हुआ जागता रहता है वही शुक्र शुद्ध है वह ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है उसमें संपूर्ण लोग आश्रित हैं कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता निश्चय यही है यही वह ब्रह्म है यह इस सुप्तेषु प्राणादिशु जागृति न स्वीति कथम कामम कामम तम तम अभिप्रेतम स्टादर्म धर्वम अविद्या अविद्यार्मीमाणों जागरती पुरषो यस्त शुक्र शुभ्रम अविनाशी तद्रह्म न्यदुह्य ब्रह्मास्तवामृत न विनानाशी लोकाः कि पृथिव्यादस्म सर्वे सर्वलोक आश्रितालोककार तस् तदु नाते कश्चन इत्यादि पूर्वदेवा जो यह प्राणादि के सो जाने पर जागता रहता है उनके साथ सोता नहीं है किस प्रकार जागता रहता है इस पर कहते हैं अविद्या के योग से स्त्री आदि अपने अपने इच्छित अभीष्ट पदार्थों की रत्ना करता हुआ अर्थात उन्हें निष्पन्न करता हुआ जागता है वही शुक्र शुभ्र यानि शुद्ध है वह ब्रह्म है उससे भिन्न और कोई गुह्य ब्रह्म नहीं है वही सब शास्त्रों में अमृत अविनाशी कहा गया है यही नहीं उस ब्रह्म में ही पृथ्वी आदि संपूर्ण लोग आश्रित है क्योंकि वह सभी लोगों का कारण है उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता निश्चय यही वह ब्रह्म है इत्यादि आगे की व्याख्या पूर्व समझनी चाहिए अनेक तार्किक अनेकताकिबुद्धि विचातापन्नमत्मकमसुच्यम मय्यनृजो बुद्धि ब्राह्मणा चेतसी नधीयत इति तत्तिदन आदरवती पुनः पुनराहुति अनेक तार्किकों की कुबुद्धि द्वारा जिसका चित्त चंचल कर दिया गया है अतः जिनकी बुद्धि सरल नहीं है उन ब्राह्मणों के चित्त में प्रमाण से युक्त सिद्ध होने पर भी आत्मकयित्व विज्ञान बारंबार कहे जाने पर भी स्थिर नहीं होता अतः उसके प्रतिपादन में आदर रखने वाली श्रुति पुनः पुनः कहती है आत्मा का उपाधि प्रतिरूपत्व अग्निर्यथको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम, रूपम प्रतिरूपो बहिष्ठ जिस प्रकार संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूप रूपवान वस्तु के अनुरूप हो गया है उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा उनके रूप के अनुरूप हो रहा है तथा उनसे बाहर भी है एव प्रकाशात्मा अग्निव प्रकाशात्भुव अस्म भूतानीति भुवनमयोक प्रवेश अणुविष्टो रूप रूप प्रतिदारवादीदाभोद प्रतीतर्थ प्रतिपस्त प्रतिप्वान्दाभेदेन बहुविधो बहुवा एक एव तथा सर्वूता भूतानाभ्यत्मा सूक्ष्मदेह प्रति प्रतिरूपो प्रविष्वाद प्रतिपो बहूव ब स्वीना स्वूपेणकाशभत् जिस प्रकार एक ही अग्नि प्रकाश स्वरूप होकर भी भुवन में इसमें सब जीव होते हैं इसी से इस लोक को भुवन कहते हैं उसी इस लोक में अनुप्रविष्ट हुआ रूप रूप के प्रति अर्थात काष्ट आदि भिन्न भिन्न प्रत्येक दाह्य पदार्थ के प्रति प्रतिरूप उस उस पदार्थ के अनुरूप हुआ दाह्य भेद से अनेक प्रकार का हो गया है उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा आंतरिक आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण काष्ठादि में प्रविष्ट हुए अग्नि के समान संपूर्ण शरीरों में प्रविष्ट रहने के कारण उनके अनुरूप हो गया है तथा आकाश के समान अपने अविकारी रूप से उसके बाहर भी है तथा तथान दृष्टानत ऐसा ही एक दूसरा दृष्टान्त भी है वायुर्यथको भुवनम प्रविष्टो प्रतिरूपो रूप एकस्तथा बभूव एकथा सर्वभूतात्मा प्रतिरूपो बच जिस प्रकार इस इस्लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी हैं वायथिक इत्यादि प्राणात्मना देहे स्वनु प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभवे इत्यादि समानम जिस प्रकार एक ही वायु प्राण रूप से देहों में अनुप्रविष्ट होकर प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है इत्यादि पूर्वत ही समझना चाहिए